कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के ग्यारहवें मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था पूर्व मंत्र में चतुर्थ पाद में कहा गया था कि ताम आहु परमा गतिम जो बुद्धिमन तथा प्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियों का निर्व्यापार रूप से अवस्थान है विक्षेप लय तथा कषाय दोष से रहित होकर के उस समय ये सब के सब आत्मा, आ, आत्मा में अवस्थित होते हैं और इनका आत्मावस्थित होना स्वरूप अवस्थित होना इसे कहा गया परम अवस्था परमागति तो ताम योगम इति मन्यन्ते इसी इस वाक्यस्थ ताम इस सर्वनाम से उसी इंद्रिय मन तथा बुद्धि की आत्मावस्थिति रूप अवस्था का ग्रहण करके कहा जा रहा है कि यही योग कहलाता है यद्यपि ये, ये हैं जब ये सब के सब आत्मावस्थित होते हैं तो समस्त अनर्थ के संयोग से रहित होते हैं तो सर्वानर्थ संयोग वियोग रूपा यह अवस्था है इंद्रिय मन बुद्धि का आत्मावस्थान और इसे विपरीत लक्षणा से विरुद्ध लक्षणा से योग के अभिज्ञ योग इस नाम से कहते हैं वो है स्थिराम इंद्रिय धारणाम जो इंद्रिय मन बुद्धि का स्थिर यानी अचलतया आत्मावस्थान है यही योग है और इस योग के लिए जब तक आत्मावस्थित तो यह तीनों नहीं होती इंद्रिया मन बुद्धि तो अनात्म विषयक व्यापार इनमें होता रहता है अनात्म विषयक व्यापार से इन्हें उपरत करने के लिए और अनात्म विषयक व्यापार रहित तो आत्मावस्थान इनका जिससे संपन्न हो इसके लिए अप्रमाद का विधान तृतीय पाद में किया गया कि अप्रमत भवति भवति लेट लकार होने से उसका अर्थ निकलेगा भवेत। तो तदा यानी आरंभ काले इंद्रियों को अनात्म विषयक व्यापार से रहित करके आत्मावस्थित तो करने के लिए जब प्रारंभ करता है साधक तो इन सब का आत्मावस्थान होने से पहले ये तदा शब्द का अर्थ है उनमें यदि अनात्मविषयक व्यापार में प्रवृत्ति होती है तो उसे रोकें इंद्रियों का शब्दादि के प्रति जो गमन है उनसे शब्दादि से इंद्रियों को व्यावृत्त करें मन को संकल्प विकल्प से रहित करें और बुद्धि को अनात्म विषयक अध्यवसायात्मक व्यापार से रहित करने के लिए प्रयत्नवान हमेशा रहें ये अप्रमतदा भवेत इससे कहा गया इस अप्रमाद का विधान क्यों किया जा रहा है नित्य प्रयत्नवान रहें इनके अनात्माख्य का व्यावर्तन करने के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो कहते इसलिए कहा जा रहा है कि योगो ही प्रभुवाप्यो योग उत्पत्ति विनाशशील है का मतलब जब इनका आत्मावस्थान से आ, हटना तथा अनात्माभिमुख होना होगा तो योग का माना जाता है अप्यय यानी विनाश और ये अनात्म विषयक व्यापार से रहित हो गए आत्मावस्थित हो गए तो माना जाता है योग का प्रभाव तो ये जो है योग प्रभाव तथा अप्यय शील होने से योग को अपेय से सुरक्षित रखने के लिए बचाने के लिए हमेशा अप्रमादी बने रहें ये यहाँ पर कहा जा रहा है योग का अपेय होगा इंद्रिय मन बुद्धि अनात्म विषयक व्यापार करे तो योग का अपेय माना जाएगा तो योग को उस प्रकार के अप्यय से बचाने के लिए अप्रमत्तता का विधान किया जा रहा है ये योगो ही प्रभाप्ययो इस चतुर्थ से कहा गया भाष्यकार भगवान इस मंत्र का इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं इसे देखा जाए तो भाष्य में है भाष्यमें हैं इति अवस्था योग मनते संत तो वियोग रूपा यह अवस्था होते हुए भी जो परमास्था है इंद्रिय मन बुद्धि का आत्मावस्थान है यह वियोग रूपा अवस्था है तो भी इसे योग अभिज्ञ लोग योगमते योग ऐसा मानते हैं यानी योग इस नाम से कहते हैं सर्वानर्थ संयोग विियोगक्षणा ही यम अवस्था योगिना इस वाक्य का अवतरण है टीका में वियोगम एव संतम योगम इति विगम सतोगल मन उत्तर तत् इति तो पूर्व वाक्य में जो ये कहा भास्कर भगवान ने कि वियोगम एव संतम योगम इति मे तो वियोग को ही योग कहा जा रहा है विरुद्ध लक्षणा से इसे स्पष्ट करने के लिए सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षणा इत्यादि वाक्य भस्कर भगवान लिखते हैं इसलिए कहा तत् स्फुटी तो सर्वान्थ संयोग वियोग लक्षणा ही इम अवस्था योगिना तो योगी की जो यह अवस्था है इय अवस्था वो कौनसी इंद्रिय मन बुद्धि का अनात्म विषयक समस्त व्यापारों से रहित होकर के लय विक्षेप दोषों से रहित होकर के आत्मरूप से अवस्थान यह अवस्था यम अवस्था शब्द से लेनी है और योगी की यह अवस्था सर्वानर्थ संयोग योग लक्षण रूपा है का अर्थ है इस अवस्था में योगी को किसी भी प्रकार का दुख अनुभव नहीं होता न दुख का हेतु है वहां तो सर्वानर्थ इसमें अनर्थ शब्द से दुख को लेना है और सर्व का अर्थ है सभी प्रकार के दुख आध्यात्मिक अधिभतिक अधिदैविक तीनों प्रकार के दुखों का जो संयोग वो होता है जागृत और स्वप्न में और सुसुप्ति में इन तीनों प्रकार के दुखों का संयोग तो नहीं होता लेकिन दुखों के कारण से युक्त सुसुप्त जीव रहता है प्राज्ञ होता है और इन दुखों के कारण सहित दुखों का जो संयोग उसका योग होता है समाधि अवस्था में संयोग का वियोग का अर्थ है दुख का कोई संबंध रहता ही नहीं उस अवस्था में योगी के साथ योगी समूल दुखों से उस समय रहित होता है इसलिए कहा सर्वानर्थ संयोग योग लक्षणा ही यम अवस्था योगिना ऐसा क्यों है तो कहते इसलिए कि दुख तथा दुख के हेतु से असंश्लिष्ट जो आत्म स्वरूप है उससे उस समय रहित होता है आत्मा स्वभाव तो ही रहित है और उसी में इंद्रिय मन बुद्धि का अवस्थान है तो इंद्रिय मन बुद्धि जहां हैं उपाधि भूता जिस जिसको आस्पद बनाते हैं माना जाता है उस इंद्रिय मन बुद्धि उपाधिक जीव का अवस्थान भी वहीं। तो स्वभावतः ही दुख तथा दुख के कारण भूत अविद्या से असंस्लिष्ट जो आत्मा है और उससे उसमें अवस्थान उसको आस्पद यदि बनाएंगे इंद्रिया मन और बुद्धि तो तद उपाधि को आत्मा का अवस्थान भी वही माना जाएगा जहां उपाधि है उपाधि का आलम्बन जो है वहां जीव का अवस्थान माना जाएगा तो इस समय आ, दुख तथा दुख हेतु अविद्या को नहीं होती है इंद्रिया मन बुद्धि योगी की अपितु इन सबसे असंश्लिष्ट आत्मा को आलंबन बना करके रहती है इसलिए आत्मा में इनका अवस्थान होने से योगी का अवस्थान भी माना गया समस्त अनर्थ तथा अनर्थ के हेतु अविद्या से असंश्लिष्ट आत्मस्वरूप में तो वहां सभी दुखों के संयोग का वियोग सिद्ध ही है इसलिए कहते हैं ये तस्याम ही अवस्थाया अविद्याद्यारोपण वर्जित स्वरूप प्रतिष्ठ आत्मा तो आत्मा का अपने आप में अवस्थान होता है इस अवस्था में समाधि अवस्था में सुसुप्ति में अनर्थ के हेतु हो अविद्या में आत्मा अवस्थित होता है उस उपाधि के साथ में करके रहता है स्वप्न और जागृत में अविद्या के साथ साथ कारण उपाधि के साथ साथ कार्य उपाधि को भी अपने तादात्म्य में कालमन बना करके उसमें अवस्थित होता है और कार्य तथा कारण रूप उपाधि से असंस्लिष्ट जो आत्म स्वरूप है उस उससे उसमें अवस्थित होता है समाधि अवस्था में इसलिए कहा कि एक अवस्थायाम ही का अर्थ जिस कारण से इस अवस्था में अविद्या तथा तो अविद्या अध्यारोपण अविद्या से लेना कारण उपाधि और अविद्या अध्यारोपण से लेना कार्य उपाधि और उनसे वर्जित तो, यानी रहित तो आत्मस्वरूप होता है अविद्या तथा तो अविद्या अध्यारोपण यानी कार्य कारण रूप उप उपाधि क्षर अक्षर पुरुष रूप उपाधि से वर्जित तो, यानी रहित तो, आत्मा का यह विशेषण है आत्मा होता है और सभी प्रकार के जो अनर्थ हैं वे उपाधि में हैं और उस उपाधि से असंश्लिष्ट आत्मा है उस समय वर्जित है रहित है इसलिए वो स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है अतः सर्वानर्थ संयोग वियोग रूपा वह अवस्था है ये कहा गया तो सर्वान्थ संयोग योग रूप अवस्था को ही विरुद्ध लक्षणा से योग कहा गया इस अवस्था में इंद्रिय मन तथा बुद्धि ठीक से आत्मस्वरूप में अवस्थित होते हैं तो ये कहते हैं कि स्थिराम इंद्रिय धारणाम इस अवस्था का एक विशेषण है कि स्थिराम यानी अचलाम इंद्रिय धारणाम यानी बाह्याम धारणम तो बाह्यकरण तथा अंतकरण का अचल आत्मस्वरूप में उस समय अवस्थान होता धारणा होती है धारणा कहते हैं चित्त से एक देश बंधनम धारणा एक देश में एक ही स्थान में चित्त का अचलतया स्थित हो जाना धारणा है तो जहां बुद्धि है जहां मन है वहीं इंद्रिया भी स्थित है तो ये तीनों का एक जगह अवस्थान हुआ ये अवस्था है योग तो पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई थोड़ी टीका है पूर्वार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य पर इसको देखिए उपसनृतम मनो यदि सुसुप्तिम गच्छे तदा सा अनर्थ बीज बीजावस्था होती जब अनात्म शब्दादि विषयों से उपसृत हुआ यानी व्यावृत्त तो हुआ मन क्या करेगा कि सुसुप्तिम गि लय दोष को प्राप्त करेगा तदा सा अनर्थ बीज अवस्था बहती तो उस समय दुखयुक्त अवस्था तो नहीं है लेकिन दुख के बीज अविद्या से युक्त अवस्था उस समय जीव का अनर्थ बीज रूप अविद्या में अवस्थान होता है जो कि वह अनर्थ अवस्था मानी जाती है तद व्यावृत पूर्णम ब्रह्मास्म ये हो गया था क्या कल कहा तक हुआ था अच्छा और भाष्य भाष्य पूरा हुआ है क्या अच्छा हाँ अच्छा ये अप्रमत्त इत्यादि बाकी है और तब तो कहना था न अमत्त ये हो गया इसकी इसका भाष्य बाकी है अच्छा हाँ हाँ तो अप्रमत्त यानी प्रमादर्जि सामधान प्रतिम ये तस्मिन् काले यदैव इति प्रवृत्तयोगो अवगम्यते अप्रमत्तस्तदा भवती का अर्थ कर रहे हैं कि अप्रमत्त शब्द का अर्थ कर दिया प्रमाद वर्जित समाधान प्रति नित्यम यत्नवान तो समाधान के प्रति निरंतर प्रयत्न करता रहे समाधान के प्रति यहने समाधि अवस्था के प्रति समाधि अवस्था है अनात्म विषयक व्यापार से इंद्रिय मन बुद्धि का रहित होकर के आत्मावस्थान लय विक्षेप और कषाय दोषो से रहित होकर के स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होना यह समाधान कहा जाता है इस समाधान के प्रति मतलब समाधान के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहे ये अप्रमत्त का अर्थ कर रहे हैं कि समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान और भवती का अर्थ है भवेत आगे बताएंगे भवेत ऐसा क्यों और कब तो तदा, तदा का अर्थ कर दिया तस्मिन काले तो तस्वीन काले का है उस समय तो उस समय यानी किस समय तो जिस समय प्रयत्न संभव है अप्रमाद संभव है क्या नाम प्रमाद संभव है उस समय अप्रमाद का विधान किया जा रहा है तो प्रमाद संभव समाधान के प्रति तब है जब इंद्रियां अनात्म विषय को व्यापार में लगी रहती है उस समय प्रमाद संभव है अनात्म चिंतन में निषेधा हाँ। तो प्रमादा भाव का निषेध किया जा रहा है, अप्रमाद बताया जा रहा है, प्रमादा भाव बताया जा रहा है, प्रमाद का निषेध किया जा रहा है। तो अप्रमत्त यानी नित्यम यत्नवान तस्मिन काले का अर्थ करते हैं कि यदै प्रवृत्त योगो भवति, तो जिस समय योग के लिए समाधान के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया है योग साधना करने के लिए प्रारंभ किया है तो ये नहीं होगा कि ध्यान करने के लिए बैठा तो तुरंत सीधे सीधे इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा में ही जाकर के अवस्थित होंगे उनका रागद्वेश जिन विषयों के प्रति है उन विषयों के चिंतन में ही लगा रहता है मन इंद्रिया भी जिन विषयों के प्रति उनका है उन विषयों के चिंतन में बलात् मन को ले जाती है इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंति प्रसम मनः और मन भी रागद्वेश जो है वह समाहित होना चाहती है जो बुद्धि उसे प्रज्ञा कहा जाता है और उस प्रज्ञा का बलात् अपहरण करता है तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावीवांभसी के अनुसार वह कषाय या विक्षेप युक्त मन क्या करता है कि बुद्धि का अपने राग रागद्वेश विषय के ओर अध्यवसाय करने के लिए बलात् अपहरण करता है इसलिए क्या करें कि इन तीनों को जिससे इनकी अनात्म प्रवृत्ति रुके ऐसा निरंतर प्रयत्न करते रहें तो राग रागद्वेशस्पद जो विषय हैं उनके दोषों को देखता रहें, राग रहे के परिणाम अनर्थ को अनर्थ का चिंतन करा करके इन बुद्धियों को मन को तथा इंद्रियों को अनात्म चिंतन से व्यावृत करें इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि नित्यम यत्नवान भवे तदा यानी यदैव प्रवृत्त योगो भवती तदा ऐसा लगाना ये सामर्थ्या जिस समय प्रमाद संभव है उस समय अप्रमाद का विधान किया जा रहा है सामर्थ्य से और जब ये पूर्ण रूप से आत्मा अवस्थित होंगे समाधि लगेगी निर्विकल्पक समाधि में तो प्रमाद संभव ही नहीं है तो उस समय विधान नहीं किया जा रहा उस समय प्रयत्न भी नहीं होता उस समय तो ये कहा जाता है कि आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपी चिंतित सारे प्रयत्न से रहित होकर के उसी में आत्मा में ही मन बुद्धि को समाहित रख क्या नहीं होता समाधि जब लग जाए तो प्रमाद नहीं होगा तो प्रमाद होगा समाधि लगने से पहले वो प्रमाद है अनात्मा के अनात्म विषय का व्यापार इनमें होना इंद्रिय मन बुद्धि में हमाद हाँ। का अर्थ होगा इन से अनात्मचिंतन न हो ऐसा प्रयत्न करें यह अप्रमाद होगा ये जिससे अनात्म चिंतन न करें ऐसा ऐसी सावधानी बरतें यह यहां पर अप्रमतदाभवती से कहा जा रहा है क्योंकि कहते हैं वो आगे और एक वाक्य भाष्य में योगो ही प्रभा की व्याख्या तो आएगी भाष्य में अंतिम पंक्ति में पहले एक दो वाक्य और हैं इसको देखिए है। नहीं बुद्धियादि चेष्टा भावे प्रमाद संभवो अस्थित यानी यदय प्रवृत्त योगो भवती ऐसा आ, ये तदा का अर्थ क्यों किया जा रहा है जिस समय समाधान के लिए प्रवृत्त हुआ उस समय अप्रमाद का विधान कह रहे हैं समाधान हो जाए उस समय अप्रमाद का विधान क्यों नहीं तो कहते हैं उस समय तो फिर प्रमाद होता ही नहीं है तो अप्रमाद का विधान करने की जरूरत नहीं है तो नहीं बुद्धियादि चेष्टा भावे बुद्धियादि की चेष्टा का अभाव कब होगा जब समाधि लगेगी तो उस समय बुद्धि और आदि शब्द से ग्राह्य मन और इंद्रिया इनकी चेष्टा यानी कोई व्यापार नहीं होता वह निर्व्यापार आत्म स्वरूप में अवस्थित है तो चेष्टा का अभाव होने पर प्रमाद संभव नास्ति जब ये व्यापार युक्त होंगे उस समय इनमें प्रमाद संभव है और उस प्रमाद से रहित होने के लिए तदा शब्द का अर्थ किया जा रहा है जिस समय इनमें चेष्टा होती है उस समय अप्रमाद का विधान तस्मात प्राक बुद्धियादि चेष्टो परमाद अप्रमादों विधीये तो जिस समय प्रमाद संभव है उस समय यानी बुद्धियादि के चेष्टा का उपरम होने से पहले प्रमाद संभव है उस समय अप्रमाद का विधान किया जा रहा है, एक अप्रमत्तदा भवती इसमें भवती पद को लेट लकारांत मान करके विधि अर्थ में व्याख्या हुई तृतीय पाद की अप्रमत्तदा भवती इसमें अप्रमत्व विधेय है ये मान करके व्याख्या हुई जब भगवती यह पद लेट लकारांत न मान करके लट लकारांत मानेंगे तो उस समय भगवती ये विधायक पद नहीं होगा और विधेय नहीं होगा तो उस समय अनुवाद मात्र होगा तो जब अनुवाद होगा उस समय की व्याख्या बताई जा रही है अथवा इत्यादि से और अथवा इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार योग काले प्रमाद वर्जन विधेयत व्याख्याय अनुवाद पर तया व्याचे अथवा इति तो योगारंभ काल में प्रमाद के वर्जन का विधेय तया व्याख्यान कर दिया यानी अप्रमाद विधेय है और उसका विधान अप्रमतभूति इस तृतीय पाद से हो रहा है इस प्रकार की तृतीय पाद की व्याख्या करके अब अनुवाद पर परतया व्याचे तो ये तृतीय पाद अप्रमाद का विधायक नहीं अनुवादक है अप्रमात का अनुवाद करता है ऐसा जब मानेंगे उस पक्ष में तृतीय पाद का जो अर्थ निकलेगा वह अर्थ बताया जा रहा है अथवा इत्यादि से अथवा यदा एवं इंद्रिया नाम धारणा तदानिम एव निरंकुशम अप्रमत्तत्वम तद निरंकुश्रम भवति इति तो यदा एव स्थिराधारणा तो जब इंद्रिय यदा शब्द के अनुरोध से क्या तदा शब्द के अनुरोध से यदा शब्द का ध्यान किया और अर्य कहा जा रहा है कि यदा एवं इंद्रिया नाम स्थिरा धारणा बहती तो जब इंद्रियों की स्थिर धारणा होती है का मतलब इंद्रिय मन बुद्धि सर्वथा निचेष्ट हो जाते हैं समाधि लग जाती है समाधि अवस्था जिसे योग कहा वह योग अवस्था वास्तविक रूप से अप्रमाद उस समय होता है कहते हैं तदानिम एव निरंकुशम तदानमक ऐसा लगाना इत्यतः तदा इति अपने स्वरूप के प्रति वस्तुतः तो कब होता है अप्रमाद प्रमत तत्व कब आता है प्रमाद राहित्य कब आता है जब स्वरूप अवस्थित होता है आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसी को मैं रूप में ग्रहण करता है उसे में समाहित रहता है तो उसे कहा जाता है समाधान के प्रति वस्तुतः अप्रमत्त अप्रमत् रहित और बाकी पूर्व अवस्था में तो कभी आत्मा आत्माभिमुख होती है बुद्धि कभी अनात्माभिमुख होती है वास्तविक अ, और वो तो अनात्मामुख होना तो प्रमाद है तो वो तो प्रमाद अवस्था ही है वास्तविक प्रमाद अवस्था अप्रम निरंकुश अप्रम तत्व वो कब आता है जब निर्विकल्पक समाधि होती है उस समय वास्तविक अप्रमा तत्व आता है वह अनुवाद है विधे नहीं है प्रयत्न साध्य अप्रमाद नहीं है वो वो स्वाभाविक अप्रमाद है वो अपने आप में ही आत्मरति आत्मक्रीड़ होता है तो उस समय माना जाता है वास्तविक अप्रमत्तत्व तत्व निरंकुश अप्रम तत्व जैसे अतिवादित्व प्राण उपासक में छांदोग्य के सातवी अध्याय में बताया गया वह साति से अतिवादित्व है और निरतिशय अतिवादित्व जो सत्य शब्दित भूमा है उसका मैं के रूप में अनुभव करने वाला जो है वह वास्तविक रूप से अतिवादी होता है वो समस्त अनात्मा अतिक्रमण करके पंचकोषों का अतिक्रमण करके जो सर्वाभ्यंतर भूमा है उसी का मैं के रूप में संशय विपर्यरहित अनुभव करता हुआ मैं आ, सर्व व्यापक घूमा हूं निरतिशय सुख हूं ऐसा कथन करता है वो वास्तविक अतिवादी है ये जो वहां पर कहा सतु अति वी वद, यह सत्यन अति वती ऐसे यहाँ पर वास्तविक अप्रम तत्व कब आता है निरंकुश अप्रम तत्व कब आता है तो कहते हैं जब बुद्धियादि चेष्टा का सर्वथा अभाव हो जाता है उस समय वास्तविक आ, ओ हो जाता है तत्व कहा कि यदैव एव इत्यतो स्थिराधारणा इति निरंकुश्रमत है जिस पक्ष में तृतीय पाद को अनुवादक मानेंगे वह समाधि अवस्था में होने वाला जो वास्तविक अप्रमाद है उसका अनुवादक है वास्तविक अतिवादित्व का अनुवादक वो वाक्य है सतु अति वी यह सत्यन अति वैसा तो अप्रमत्तदा भवती तृतीय पाद की दो प्रकार की व्याख्या हुई एक अप, वास्तविक अप्रमत तत्व का अनुवादक समझ करके द्वितीय व्याख्या अथवा इत्यादि से और पहली व्याख्या हुई भवती में लेट लकार मानकर के विधेयतया अप्रमत तत्व का विधान करने वाला यह वाक्य है यह मान करके तो विधेय पक्ष में हेतु पूछा जा रहा है कुतः इस वाक्य से पहले व्याख्यान में क्यों योग प्रारंभ काल में अप्रमादी बने नित्य प्रयत्नवान रहें क्यों किस कारण ऐसा एक कारण पूछा जा रहा है कुतह इससे कुतह इसका उवतरण लिखते हैं टीकाकार की विधिपक्ष हेतु पृछती कुत विधि पक्ष में यानी अप्रमत्त इस तृतीय पात के प्रथम व्याख्यान में वह विरिपक्ष पक्ष है विधिपक्ष का व्याख्यान है उसमें हेतु पूछा जा रहा है कि योग प्रारंभ काल में अप्रमत्तत्व यानी नित्य प्रयत्नवान क्यों रहना है अप्रमादी क्यों होना है एक कुतः इससे पूछा गया कुतः इसका उत्तर दिया जा रहा है कारण बताया जा रहा है योग प्रारंभ काल में अप्रमादी क्यों बनना है इसके लिए हेतु बताया योगो ही प्रभवाप्यो इससे इसका अर्थ करते हैं योगो ही इसमें ही कार्थ करते यस्मात, उपजन धर्म का अर्थ करते यस्मात यभवाप्ययो यानी उपजन अपायधर्मक प्रभवाप्यो का अर्थ कर दिया कि योग उपजन और अपाय धर्म वाला है उपजन कहते हैं उत्पत्ति को अपाय कहते हैं विनाश को तो उत्पत्ति विनाशशील है कौन योग जिस कारण से ही यानी जिस कारण से तस्मात तो योग का आ, आ, आ, आ, ये जो है अपाय उसका परिहार करने के लिए हमेशा अप्रमादी बने यह कहा जा रहा है नित्य प्रयत्नवान रह हमें समाधान नष्ट न हो समाधि समाप्त न हो इसके लिए प्रयत्नवान रह ये कहा जा रहा है तो इत, आ, उपजन अपायधर्मक इत्य प्रभाव्योग का अर्थ हुआ उपजन अपाय धर्मक और अतः परिहाराय अपरिहारा अप्रमादह कर्तव्य तो अपाय परिहाराय यानी समाधान के विनाश का परिहार करने के लिए अप्रमाद का विधान कर रहे हैं कह रहे हैं कि अनात्म चिंतन में इनका लगना बुद्धि मन और इंद्रिय का यही योग का अप्य है हां? और इस प्रकार का योग अप्य का परिहार हो इस प्रकार के योग अप्य का परिहार हो इसके लिए अप्रमाद वो होगा अनात्म चिंतन से हमेशा इनको बचाए रखना इंद्रिय मन बुद्धि को तो योग के अप, अप्य का परिहार होगा योग की सुरक्षा होगी समाधान की सुरक्षा होगी समाधि बनी रहेगी ये कहा जा रहा अब बारहवें मंत्र का अवतरण भाष्य है शुन्यवादी की शंका है ये कहा जा रहा है कहा गया दस और ग्यारह मंत्र में कि जो सदरूप स्वरूप है वह इंद्रिय मन और बुद्धि निचेष्ट होने पर भी समाधि अवस्था में ये सब निचेष्ट होते हैं और उस समय आत्मा का वास्तविक स्वरूप अभिव्यक्त होता है उस समय वास्तविक आत्म स्वरूप में वे अवस्थित हैं ये कहा नाम ना? योगम इति मनंते इत्यादि से लेकिन जिन लोगों के दृष्टि में जो इंद्रिय ग्राह्य वस्तु है वही सत्य है और इंद्रियों से जिसका ग्रहण नहीं होता वह असत है है नहीं तो इंद्रियों इंद्रिया जब निचेष्ट हो गई स्थिराम इंद्रिय धारणा हो गई तो उस समय तो इंद्रिय ग्राह्यता आत्मा में है ही नहीं इसलिए वो है सत्य है ये नहीं कहा जा सकता उस समय तो समाज में कुछ भी नहीं है अभाव है शून्यवादी कहते हैं असत्व की आशंका करते अत्यंत असत्व की उनकी उस अत्यंत असत्व विषयक आशंका का निराकरण करने के लिए आगे आने वाले मंत्र हैं दो इसलिए इसका अवतरण लिखते हैं बुद्धियादि चेष्टा विषयं चेत ब्रह्म इसका अवतरण है टीका में कि उत्तर मंत्र अवतारय शंका उद्भावयती उत्तर मंत्र का अवतरण लिखने के लिए उत्तर मंत्र तो है जिस शंका का समाधान देने वाला जिस शंका का समाधान करने वाला उत्तर मंत्र यानी बारहवा मंत्र है उस शंका का पहले उद्भावन करते हैं शंका को रखते हैं सामने भाष्कर भगवान सुन्यवादी की शंका को रख रहे है बुद्धियादि चेस्टा विशेचेत ब्रह्म इदं तद् इति विशेषतो तो गृहेत बुद्धियादि उपर ग्रहण भापलभ्यम नास्त्य तो कहते हैं को के का मानेंगे जो जो बुद्धियादि चेष्टा का विषय है का इद ऐसा याने दृश्य तया, तया ग्रहण होता है जो जो दृश्य वस्तु है वह बुद्धियादि चेष्टा का विषय है बुद्धियादि चेष्टा है अध्यवसायदि बुद्धि की चेष्टा है अध्यवसाय मन की चेष्टा है संकल्प विकल्प और इंद्रियों की चेष्टा है स्वस्व विषय ग्रहण चेष्टा यानी व्यापार क्रिया तो जो जो बुद्धियादि के क्रिया का विषय बनेगा व्यापार का विषय बनेगा आस्पद बनेगा वह ईदन तया होता है यह करके ग्रीत होता है जैसे घट आदि बुद्धियादि के अध्यवसायदि रूप चेष्टा के विषय हैं, वो तो ईदन तया होते हैं ऐसे ब्रह्म भी यदि बुद्धियादि चेष्टा का विषय बनेगा तो घटादि के तरह ईदनतया उसे गृहित होना चाहिए लेकिन ऐसा ईदन तया वो नहीं होता है तो ये आगे कह रहे हैं कि बुद्धियादि चेष्टा विषय चेत ब्रह्म ईदन तद इति विशेष तो गृहत और बुद्धियादि उपरमेच ग्रहण च्रहण कारणाभाव अनुपलभ्य मानम नास्ते व्रह्म तो बुद्धियादि का जब उपरम होगा क्या मतलब वो बुद्धियादी का अध्यवसायदि रूप जो व्यापार है इनसे यह सर्वथा रहित होगी निर्व्यापार होगी बुद्धियादि का उपरम है बुद्धियादि का निर्व्यापार होना निचेष्ट हो जाना आ, हाँ तो सुन्यवादी भी प्रत्यक्ष को और अनुमान को तो मानते ही हैं बुद्ध, बुद्ध है ना माध्यमिक हाँ। वो अभावान्तल मानते हैं तो ये कहते हैं कि बुद्धियादि ऊपर में का मतलब बुद्धियादि निचेष्ट होने पर व्यापार उप, व्यापार रहित होने पर ग्रहण कारणाभाव तो कोई ज्ञान का कारण न होने से अनुपलभ्यमान ब्रह्म नास्तेव तो जब उपलब्ध गृहित नहीं हो रहा है अनुपलभ्यमान यानी अगृह मानम ब्रह्म नास्तेव वही नहीं जो जो गृहित होगा बुद्धिदि से वह वह रहेगा दृश्यतया ये आगे कहते हैं कि यदि करण गोचर तद अस्ति इति लोके प्रसिद्ध विपरीत असत लोके प्रसिद्धम ऐसा करना कि जो करणगोचर है यानि अंतकरण तथा बाह्य करण से ग्राह्य हैं श्रोत्रादि तथा मन से ग्राह्य है उसे तो कहा जाता है अस्ति है और विपरीतम का मतलब करण अगोचरम जो करण ग्राह्य नहीं है तो तद असत प्रसिद्धम लोक है वह असत ऐसा लोक में प्रसिद्ध है इित अनर्थको को योग तो योग तो क्या है बुद्धियादि की निचेष्ट अवस्था है बुद्धियादि योग यानी समाधि अवस्था में चेष्टा रहित होते हैं तो चेष्टा रहित हुए तो कोई ग्रहण ही नहीं होगा किसी भी विषय का उस समय तो शून्य अवस्था रहेगी असत अवस्था रहेगी तब तो ये तो माना जाएगा एक प्रकार से योग विनाश में पहुंचा दिया शून्य में अभाव में पहुंचा दिया उसने योग ने अभाव रूप हो जाएगा वो तो तो अनर्थकह योगो विनाश करने वाला योग हो जाएगा ये तो क्यों तो कहते वा दूसरा एक ही कहते अनुपलभ्य मानवात व नास्ती इतिपलब्रह्म तो उपलब्ध नहीं हो रहा है जब बुद्धियादि चेष्टा होती है उस समय तो कहते हो कि अनात्मा दृश्य गृहित होता है और बुद्धियादि निचेष्ट होती हैं उस समय ज्ञान का कोई हेतु न होने से ब्रह्म का ग्रहण होगा नहीं तो ब्रह्म का ग्रहण न हो पाने से अग्रहान जो ब्रह्म है उसका नास्तेव ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए यानी असत्य रूपे तो नास्ति अनुपलभ्यम नास्ति नास्ती उपलब्धव्यम ब्रह्म ना असत ब्राव प्राप्ते इदम उच्यते तो यह शंका प्राप्त होने पर इस मंत्र से इसका समाधान किया जा रहा है शंका का सत्यम इत्यादि से थोड़ी टीका है इसको देखिए ये आगे की अवतरण रूप टीका है हा तथा की तो सीधे मंत्र को ही देखिए अब सत्यम यानी जो कह रहे हैं पूर्व उनकी शंका में आधा सत्य है अर्ध स्वीकार्य है शंका इस अभिप्राय से सत्यम इस पद का प्रयोग किया जाता है सर्वथा अस्वीकार्य हो शंका तो असत तद असत ये कहा जाता है आंशिक ठीक है पूर्व पक्षी का कथन ये बुद्धियादि की सचेष्ट अवस्था में ब्रह्म गृहित नहीं होता ये जो कह रहा है पूर्व पक्षी ये ठीक है दृश्यतया गृहित नहीं होता ये ठीक है लेकिन गृहित ही नहीं होता है ये कहना ठीक नहीं है ब्रह्म का ग्रहण होता है और सत्वे न ग्रहण होता है जिस रूप से ग्रहण होगा उस रूप से ब्रह्म का अस्तित्व मानना चाहिए है मानना चाहिए ये कह रहे हैं इंद्रिय ग्राह्य ब्रह्म नहीं है ये जो कह रहे हैं पूर्व पक्षी उसे स्वीकार कर रहे हैं सिद्धांती पूर्वार्ध से और वो असत है इंद्रिय ग्राह्य न होने से ये अस्वीकार्य है इसे उत्तरार्ध में कह रहे हैं तो वो बारहवें मंत्र का उच्चारण कर लें अच्छा ये तो कल ही होगा दोनों बातें उच्चारण और अर्थ हम लोग कल ही करेंगे